देश दुस्मृत पुराणारा ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय प्रदंपाद में चतुर्थ आश्रित्यधिकरण चल रहा था आश्रित्यधिकरण में पूर्वपक्ष भाष्य हो गया यहां उत्क्रांति के विषय में विद्वान और अविद्वान कर्मकांडी और उपासक इन दोनों का कुछ भेद होता है कि नहीं होता है यह पूर्व पक्ष था तो भेद नहीं होना चाहिए समाना चाहिए उत्क्रांति ये पूर्व पक्ष कहता है कुछ भेद मानना उचित है क्योंकि कर्म और उपासना में भेद है अंतर है विशेषता है और उस विशेषता को अनदेखी नहीं की जा सकती है इसलिए उस विशेषता के आधार पर विद्वान जो उपासक होंगे उनका कुछ ना कुछ विशेष होगा ये कहा तो इसका सिद्धांत में कहा था ऐसा नहीं मान सकते हैं समानाचेषा उत्क्रांिर वांग मनसी इत्याद्या विद्वत अविदुषो और आश्रित्य उपक्रमा भवित ये विद्वान का और अविद्वान का ये दोनों का ये जो संबंध है उत्क्रांति के विषय में ये उत्क्रांति के विषय में वांग मनसाती इत्यादि जो कहा है वो तो समान ही है उसमें कोई अंदर नहीं है क्योंकि आश्रित्य उपक्रम समान जो तो वक्रम किया गया जिसमें विषय में चर्चा हुई है समान किंतु इतना भेद मानना चाहिए अविद्वान देह बीजभूतानी भुद भूत भुद सूक्ष्मी आश्रित कर्म प्रयुक्त देह ग्रहणम अनुभवीद संसरित अविद्वान होगा तो देह बीजभूत जितने भूत सूक्ष्म है उनको आश्रय लेकर के कर्म प्रयुक्त होकर कर्म से ही प्रेरित होकर देह ग्रहण को अनुभव करता है दूसरा देह अंदर को प्राप्त करता है किंतु जो विद्वान होगा ज्ञान प्रकाशित मोक्षदाड़ी के द्वारा यहां मोक्ष नाड़ी से सुषम्ना नाडी से तात्पर्य है ज्ञान के द्वारा ज्ञान यहां उपासना संबंधी अपर विद्या ज्ञान उसके द्वारा मोक्ष द्वार नाड़ी द्वार को आश्रय लेता है और उसी से उत्क्रमण करता है अब यहां प्रश्न आया कि ननु अमृतत्व ही विदुषा प्राप्तव्यम न चत देशांधरायत्व तुदो भूताश्रयत्व सृत्युपक्रमो अब यहां कुछ विशेष बताने के लिए संशय कर रहे हैं पूर्व पक्ष ने पूर संशय किया कि अमृतत्व ही विदुषा प्राप्तव्यम कि विद्याया अष्णुदे इस वाक्य के अनुसार विद्वान को अमृतत्व प्राप्त करना है अमृतत्व ही प्राप्य है ऐसे में और जो अमृतत्व है वो न देशांतर वो देशांतर में आश्रित नहीं यह अमृतत्व कहीं देश विदेश देश लोक लोकांतर में जाकर के प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं शब्द से लोग, लोग आंतर लेंगे तो ये तो अमृता अमृतत्व अम्र्द तो यही प्राप्त होना चाहिए तत्र कुदो भूद आश्रय श्रृतिपक्रमो तो भूत आश्रयत्व श्रृति उपक्रम ये दोनों कैसे संभव है उस विद्वान के लिए अमृतत्व तो प्राप्त करने के लिए जो प्रवृत्त विद्वान है उनके लिए भूत आश्रय लेना जैसा आपने कहा भूत सुषमाणी इत्यादि भूत लेना और श्रृत्युपक्रम श्रृति मन जो संचरण मार्ग है उसका उपक्रम ये दोनों कैसे संभव है इसको तो अमृतत्व तो प्राप्त होना चाहिए तो अमृतत्व मुख्य अमृतत्व होगा ऐसा मन में रखकर के प्रश्न है अत्र उच्चते इसमें इसका उत्तर में कहा जाता है कि यहां सूत्रकार ने सामना च आश्रितुपदेश अमृतत्म च आश्रितुपक्रत अमृतत्म चुपोष्य ऐसा कहा तो सना च आश्रित्युपक्रत ये आश्रित्युपक्रम तो समान है यद्य तथा तो ये सपोष्य च इदम ये अनुपोष्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं अनुपोषक अर्थ है कि अदग्ध् अत्यंत अविद्यादीन क्लेशान अपर विद्यासाथ्यापेक्षिक अमृतत्व प्रयत्सते ये जो विद्वान प्राप्त करता है इसी से यह अपर विद्या का विषय है ऐसा मालूम पड़ता है यहां अत्यंत अविद्यादी क्लेशों को नष्ट नहीं किया पूर्णतः नष्ट नहीं किया अविद्यादीन क्लेशान अत्यंतम अधग्ध्वा ये अत्यंत जो है क्रिया विशेषण है कि अत्यंतम अधगध्वा ऐसा अधगध्वा के साथ इसका संबंध होगा कि अविद्या आदियों का पूर्णतः नाश नहीं किया है वो उपासना की है अपन विद्या विषय उपासना हुई है लेकिन अविद्या अविद्यादि क्लेशों का पूर्ण नाश नहीं हुआ और अपर विद्या सामर्थ्या ये पर विद्या के अधिकार में नहीं है ये हिरण्य गर्भादि प्राणोपासना पर्यंत जो उपासना हैं ओंकार उपासना में, है। में भी आता है पर अपर ब्रह्म विद्या के संबंध में ओंकार भी आता है इसके संबंध में है इसीलिए इसी के सामर्थ्य होने से यह येदू बताया एक तो अविद्याधीन क्लेशान अदग्वा अदग्ध्वा, अदग्ध्वा मान दाह नहीं करते हुए और अपर विद्या सामर्थ्या अपर विद्या यहां विषय है अपर विद्या और पर विद्या दो है अपर विद्या में क्या आएगा दे दे दे दे दे तो जोर से बोलो ना नहीं वो भी अपर विद्या है लेकिन उसके बाद में नहीं कह रहे यहां उपासना आदि को हिरण्य पर्यंत जो उपासनाएं हैं उन उपासनाओं को अपर विद्या के लिया है वेद के संबंध में आता है उसी के सामर्थ्य से आपेक्षिकम अमृतत्व प्रे सकते ये अमृतत्व आपेक्षिक अमृतत्व है मुख्य अमृतत्व नहीं है मुख्य अमृतत्व को मन में रखकर के यहां प्रश्न किया गया था ये मुख्य अमृतत्व नहीं है आपेक्षिक अमृतत्व अपेक्षाकृत आपे, आपेक्षिक अमृदत्व होता है एक दूसरे के अपेक्षा से कोई तो कम ज्यादा मात्रा में हो तो उसको आपेक्षिक बोलते और जो मुख्य अमृतत्व होगा हो वो अत्यंत स्वरूप निरतिशय अमृतत्व होता है वो आपेक्षिक नहीं होता है तो ये आपेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त करेगा और इसका अर्थ यह है ये बाद में बताएंगे इसका अर्थ यह है कि ये अमृतत्व तो प्राप्त करने के बाद भी यदि कर्म शेष रहता है तो मुख्यु नहीं है तो उसको क्रम मुक्ति प्राप्त नहीं होगी फिर भी वापस आ, आ सकता है और जन्म ले सकता है यह पूर्ण नहीं होता और न स पुनरावर्त दे न स पुनरावर्तदे इत्यादि जो कहा उसका भी अर्थ बाद में बोलेगी क्योंकि उसमें शब्द में यह कहता है वापस नहीं आता वापस नहीं आता ऐसा नहीं वो भी वापस आता है तो एक कल्प तक ये मनोंदर तक ऐसा रहेगा अथवा उसमें जैसा कर्म का फल है उसी क्रम से उतने समय रहेगा और उसके बाद वापस आएगा तो इस मनोंदर में वापस नहीं आएगा उसका अर्थ ऐसा करें अब क्या करें वो तो अवरविद्या से गया हुआ है वो पूरा वहां से सीधा आगे जा नहीं सकता कर्म मुक्ति का पात्र होगा तो क्रमुक्ति का अधिकारी होने पर उस स्थिति में वहां से ब्रह्म से क्रम मुक्ति प्राप्त होते अन्यथा वो वापस आए संभव भूद आश्रयत्व ये निश्चय करना है यहाँ यद्य अमृतत्व शब्द का प्रयोग किया है और कवि पुनरा नसा स्व पुनरावर्त इत्यादि भी कहा है तथा ये बिल्कुल पूर्ण नहीं हुआ है ये अविद्या आदि क्लेशों को नष्ट नहीं किया तो अविद्याधी क्लेशान आदि क्लेशों को नष्ट नहीं किया अविद्या hmm. आदि क्लेश कौन होते ने ने ने तो ये पंच क्लेश जिसको कहा जाता है ये पंच क्लेशों को नष्ट नहीं किया नष्ट नहीं करते हुए गया है तो इसलिए उसका आना बाकी है उसमें कर्मादि आएगा इसीलिए वहां क्या है श्रृति उपक्रम होगा कि आने जाने का उनका होगा ही एक एक तरफ से वो रुकता है एक तरफ से आ, नहीं आता ऐसा तो कहते हैं लेकिन वो रुकता नहीं वापस आएगा क्यों नहीं निराश्रयाणाम प्राणा नाम गतिरूपब्ध दे तस्मा दोष ये ध्यान में रखिए ये सब शब्द तो जो प्रयोग कर रहे मतलब टेक्निकल पॉइंट्स है ये सारे अभी वो तृतीय अध्याय प्रथमाधिकरण प्रथमा अधिकरण में जो विचार करके निश्चय किया मैंने कहा था प्रथमा अधिकरण का रेफरेंस देखने के लिए कौन कौन देखा कितने लोग देखा तृतीय अध्याय प्रथम पा देखा हां वो पढ़ा अधिकरण चलो एक तो हो गया कम से कम और कोई नहीं देखा हां ठीक है नहीं निराश्रयाणाम प्राणानाम गुप पद्धति तो वहा जो कहा है निराश्रयाना प्राणा नाम गुप्त कहा वहां भी यही कहा था कि वहां श्रृति उपक्रम के लिए भूत आश्रय लेने की आवश्यकता क्या है इस पर विचार करते हुए ये निश्चय किया है निराश्रया नाम प्राणा नाम गतिरूप पद्धति निराश्रय प्राणों की गति नहीं होती है ये कारण वहां भी बताया था उसी को भाषाकार यहाँ पुनरावृत्ति करके उसी का निश्चय करते है ठीक है मैं देखी नीचे से तृतीय पंक्ति में ये उसके ऊपर अविद्वान इत्यादि से है उसी से देख हस्य सौम्य इत्यादि विशेष श्रुते विद्वद विदुषो साधारणी चेत उत्क्रांति तर् तयर विशेष अभावा विद्या वैयर्थ पूर्व पक्ष का अभिप्राय जो है कि विद्वान का कुछ न कुछ विशेष होना चाहिए ऐसा अभिप्राय था गति और उत्क्रांति दोनों में तो उसका कारण क्या है कि यदि ऐसा ना मानेंगे तो उत्क्रांति और गति में कोई विशेष नहीं मानेंगे तो विद्या व्यर्थ हो जाएगा विद्या व्यर्थ हो जाएगी उन्होंने विद्या का आश्रय लेकर के जो अनुष्ठान किया उसका कोई विशेष नहीं हुआ जो अविद्वान जैसा जा रहा है वैसा यह भी जा रहा है अविद्वान जैसा आ, मर रहा है वैसा ये भी मर रहा है तो मृत्यु भी वैसे जाना भी वैसे सब कुछ वैसे है तो फिर ये विशेष परिश्रम करने का क्या मतलब अब जो जो पास हुआ है जो स्कूल गया ही नहीं है और जो ग्रेजुएशन किया है डिग्री प्राप्त किया है सबका एक समान सम्मान है सबका एक समान सब होगा तो फिर वो आगे जाके करने का मतलब क्या हुआ ऐसा तो नहीं होना चाहिए तो विद्वान हो गया तो कुछ तो विशेष होना चाहिए डिग्री होलर हो क्या विद्वान है गया विध्वादासना कुछ विशेष कर्म उनके पास शक्ति है तो कुछ विशेष होना चाहिए कोई विशेष नहीं करेंगे तो फिर कोई करेगा ही नहीं उसको क्यों करेंगे तो इसीलिए उसमें सब में भेद रखना पड़ता है ये व्यावहारिक नियम है जैसा अधिकारी है वो अधिकारी के अनुसार भेद करना पड़ेगा भेद नहीं करेंगे तो वो अधिकारी भेद का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा कोई करेगा नहीं ऐसा पूर्वक्ष का अभिप्राय था इसलिए कहा कि वो दोनों में भेद होना चाहिए कहा किंतु सिद्धांति ने कहा ऐसा भेद नहीं है भेद तो अन्य प्रकार से अवांग नाड़ी भीर अविद्वान पितृलोगम लोगातरम वा कर्म अनुसारेण प्रतिपद्य यह प्रतिपद्य मैंने प्राप्त करने में भेद है प्राप्त करते समय ये जो अविद्वान होगा वो अपने कर्मों के द्वारा पिदृ लोग को या लोकांदर को प्राप्त करेगा कर्मानुसारेण ये अवांग नाड़ी भी ये मूर्धन्या नाड़ी को छोड़कर के जो नीचे के ओर जो नाड़ियां है अन्य नाड़ियां वो अन्य नाड़ियों में कोई भी नाड़ी से निकल जाएंगे तो ये दस नाड़ियों में से कोई निकल सकते हैं या अन्य कोई नाड़ी है उनमें से कोई नाड़ी से निकलेंगे वो नीचे की तरफ निकलता ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा तो अवांग नाड़ी भीर अविद्वान वो विद्वान होगा पितृलोकम लोगातरम वास स्वकर्मानुसारेण प्रतिबंधित या तो पितृलोक में जाएगा स्वर्ग आदि के लिए कर्म किया है तो अथवा अन्य लोगादि की प्राप्ति समान कर्म है तो उसी में जाएगा तो ऐसा ही ऊर्गा होगा किंतु विद्वान पुनर विद्वान तो मूर्धन्य नाट्या ब्रह्मलोकम यदि तो विद्वान जो होगा वो मूर्धन नाड़ी से जो मूर्धा तक जाने वाली नाड़ी है सुषमना नाड़ी उसी नाड़ी से ब्रह्मलोक में जाएगा ये विशेष है उसी में जाएगा वो उस नाड़ी का भेद तो उसी का होगा अन्य का नहीं होगा अब वो भी बताएंगे आप वो जो उस प्रकार से उपासना किया है उन्हीं का ये नाड़ी का प्रयोग होगा विशेष होगा बाकी जो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं या अरवाक नाड़ी से जाते हैं उनके लिए भी उनाड़ी का प्रयोग नहीं होगा और जो ब्रह्मज्ञानी है उनको भी उसी की जरूरत नहीं उनको तो कोई नाड़ी चाहिए भी नहीं निकलना भी नहीं तो फिर क्या करेंगे तो ऐसा करके भेद करेंगे तो ये बहुत प्रसिद्ध है कि सुषुमना नाड़ी का भेद करके मूर्धा को भेद करके तयोर्धमायन अमृतत्व ऐसा कहा उसी के ऊर्ध गति को प्राप्त करके वहां से अमृतत्व को प्राप्त करता है ऐसे श्रुति का इसलिए गोंगार की उपासना आदि जो मुख्य उपासना है उनको करने से प्रयोजन होता है श्रिदी ही शरणम देवयानो मार्ग यहां श्रृधि शब्द का अर्थ का उपदेशात्ति शब्द का अर्थ शरणम श्रिधि का अर्थ शरण होता है श्रेय शरण धाधु दाद। है उसमें ये स्त्रिया तिंग प्रत्यय करेंगे तो श्रद्धि बनेगा और लुट सूत्र से सर्वधाधुपय लुट जो लुट प्रत्यय करेंगे तो सारणम बनेगा तो ये दोनों का अर्थ ये ही होता है क्योंकि ये भाव कर्म में दोनों में प्रत्यय होते हैं ये तिंग प्रत्यय स्त्रीलिंग में होता है और लुट प्रत्यय जो है नवसलिंग में होता है दोनों का अर्थ एक होता है इसलिए श्रृधि ही मतलब सरणम होता है देवयान मार्ग देवयान मार्ग देवदा, देवदाओं के संबंधी मार्ग यानम का अर्थ होता है गमन यानम गमनम तो देवयानम है देवगमन मार्ग देवताओं के प्रति जो जाते वो मार्ग है जैसा गमनम बोलेंगे वैसे ही यानम होता है तदुपक्रमा तुल्य उत्क्रांति अर्थे तो इसलिए दोनों का उपक्रम ऐसा हुआ है तो तुल्य उत्क्रांति ऐसे ही अर्थ स्वीकार करते हुए सिद्धांत कह रहे कोई विशेष नहीं है प्राप्ति में विशेष है उत्क्रांति गति में विशेष नहीं उत्क्रांति वहां से निकलना और उधर से संचरण करना संचरण करने के लिए देवयान और पितरयान दो मार्ग हैं अन्य दो पितरयान से जाएंगे या देवयान से जाएंगे और फल प्राप्ति में भेदोगे आगे टीका मनसा येदान कामान पश्यन रमते स भवदित्यादि इदिश्रुदे अर्चिरादि मार्ग गमन से फलभोग प्रतिदनाद च निराश्रयाणम गमनायोगा सिद्धांति इस पक्ष को क्यों लिया इसका कारण बता रहे ये जो उपासक है ये कामना रखकर के उपासना की है कोई ना कोई कामना है उनकी और निष्काम भाव से भी उपासना की है तो वह ब्रह्मलोक पर्यंत जाने का उनका जो मार्ग प्राप्त होता है वो निष्काम भाव से करने पर भी वो अभी पूर्ण नहीं हुआ जो कर्म का नाश नहीं किया तो पूर्व अर्जित कर्म के कारण और इस जन्म में अर्जित कर्म फल है उपासना के फल के कारण विद्या देवलोक विद्या से देवलोक प्राप्त होता है कर्मणा पित्रलोह और कर्म से पित्रलोक प्राप्त होता है ऐसा तो जाता ही है कुछ ना कुछ फल संबंधी विचार है वह और वो फलों को कैसे प्राप्त करता है उसके लिए ये श्रुति आया मनसा येदान, कामान पश्चान भ्रमते वह कामनाओं को देखता हुआ आनंदित होता है अनुभव करता है कामनाओं को अनुभव करता जैसा कल कहा था उस सपने में जैसा अनुभव करते वैसा अनुभव करता हुआ रमन करता एकधा भवदी इत्यादि श्रुदे और इसी प्रकार वो एक रूप में अनेक रूप में एक शरीर धारण करता है अनेक शरीर धारण करता है वहां के शरीर धारण करेगा जैसा जैसा चाहिए वैसा करके वो भोग भोगता है इत्यादि वहां शब्द आया तो ये क्या दिखाता है कि सेंद्रियस्य फलभोग प्रतिपादना इंद्रिय सहित फलभोग यहां भोग कैसे कर रहे इंद्रिय सहित कर रहे हैं मन के द्वारा कर रहा है तो इस प्रकार मन आदि इंद्रियों के सहित फलभोग का प्रतिपादन होने से इंद्रियाणाम जो निराश्रयाणाम गमन आयोग और जो इंद्रिय इंद्रिय जो होते हैं वो निराश्रय होकर के गमन नहीं कर सकते इंद्रिय किसी में आश्रित रहे इंद्रिय का जो आश्रय होगा मन रहेंगे मन का आश्रय प्राण रहेगा ये सब रहना पड़ेगा और उसके लिए भूध भी चाहिए जब प्राण रहेगा तो भूत ये प्रक्रिया केवल इंद्रिय नहीं होता है क्योंकि केवल इंद्रिय होने पर इंद्रिय के अपने स्वरूप में वो व्यापक ही हो जाता है उसमें कोई भेद नहीं रहेगा इसलिए वो इंद्रिय निराश्रय होकर के गमन नहीं करते निराश्रया नाम गमन निराश्रय इंद्रियों का गमन नहीं होता तो यहां से गमन किया है गमन करके वहां जाके भोग भोग भोग भोगने के लिए इंद्रिया लेके गया तो वहां इंद्रिय नहीं मिलता ये इनके अपने इंद्रियों को लेके जाना पड़ेगा इंद्रिय जो भी इनके पास है वो लेके जाएंगे तभी वहां भोग मिलेगा वहां तो केवल जो है कमरा व्यवस्था इत्यादि मिल जाएगा रहने वहने की खाने पीने की व्यवस्था लेकिन बाकी उपकरण नहीं मिलता उपकरण जैसा जैसा आपने तैयार किया वैसा लेके जाना पड़ेगा वहां जाकर के फिर उसी का प्रयोग करेंगे हां तो जीव से आप आश्रयस्य से गिर इसीलिए जीव जो ये एक गमन करते समय इंद्रियों का आश्रय लेता है और प्राण का आश्रय लेता है मन का आश्रय लेता है ऐसे तदा आश्रय तदाश्रयभ जो जीव है उसका भी आश्रय रूप गदि माननी पड़ेगी तो आश्रय रूप या आश्रय होगा कर्म के अनुसार इंद्रिया आदि को लेकर के परलोग जाएंगे अब वो परलोक में जा, कैसा जाएगा किस क्रम से जाएगा वहाँ जा कौन से लोग में पहुंचेगा वहाँ क्या क्या भोग उनको प्राप्त होगा ये सब विचार आगे करेंगे आगे अपराधों में इसका विचार होगा कि वहाँ इंद्रियों से भोग कैसे प्राप्त होते हैं मन के भोग कैसे प्राप्त होते हैं पर जैसा आपने बोला कि रहने की व्यवस्था कैसी होती है ये सारे विस्तार करेंगे वहाँ खाने पीने को क्या मिलेगा आ, और कितना समय रहेंगे आ, ऐसा ऐसा सब विचार करेंगे स्पष्ट रूप से आगे होगा इसके बीच में दो चार अधिकरण आएंगे वो पर वेता के लिए मुख्य ब्रह्म के लिए होगा आगे से दो तो ये अधिकरण को छोड़ करके ष्ठ अधिकरण से अष्टमा अधिकरण तक तो छह सात आठ तीन अधिकरणों में वो उनका विचार होगा उसके बाद फिर अपर विद्या का विचार फिर वहां से आगे और चलता रहे इसीलिए इस प्रकार से इसका निश्चय किया कहते हैं अपरा विद्यासु तत्र अमृतत्माक्षिक स्थित तर उत् इसीलिए इसलिए को दो विभाग में कहा कह एक मुख्य अमृत एक गौण अमृत विद्य अमृत अश्ते ईशावास्य आदि में आया वो अमृतत्व मुख्य अमृतत् नहीं है गौण अमृत आपेक्षिकमृतत्व इसी प्रकार अबरावृत्ति जहां जहां सुनाई पड़ती है कई जगह उसमें भी वो अपर विद्या के विषय में रखा जैसे छांदोग्य में है इधर मुंडक में है अन्यत्र, अन्यत्र है वो अनु पुनरावृति नहीं है ऐसे कहते हैं वो पुनरावृत्ति भी मुख्य नहीं है आवेक्षिक पुनरावृत्ति अर्थात कुछ समय के बाद आएंगे वो एक मनोन्दर तक रहेगा तो आएंगे एक मनोंदर मतलब बहुत समय होता है उस हिसाब से रहेगा फिर आ जाएगा ऐसा क्योंकि यहां से जो ऊपर चले जाते हैं ना उनका हमारा टाइमिंग थोड़ा अलग हो जाता है। अब टाइमिंग अलग होने से वहां लाखों हजारों लाखों साल जो बोलते हैं उनके हिसाब से तो यहां आने पर वो कम होता है यह आजकल साइंस में भी निश्चय किया है ना साइंस में हमारा थियरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी करके एक है तो ये इसमें ये कहा गया कि इस दुनिया से जो ऊपर चला जाता है बहिराकाश में अभी भी लोग बहिराकाश जाते रहते हैं बाहर तो बाहर जाने पर उनका टाइमिंग अलग हो जाता है अलग होगा तो यहां से समझ लो वो शादी करके सब करके चला गया कोई व्यक्ति और फिर यहां के हिसाब से पांच साल या दस साल के बाद वापस आया समझ लो एक जानकारी के लिए तो जब वापस आएगा तो यहां के हिसाब से 10 साल के वापस आएगा तो इत्यादि जो होगा तो वहां उनका जो है वो कम होगा उससे कम होता है तो कम होने पर क्या है यहां जब आएंगे वो कम उम्र वाला होगा जो गया ऊपर और यहां जो लड़की की शादी हो गई है वो लड़की ज्यादा उम्र वाला हो जाएगी ऐसे परेशानी ऐसा होता है तो टाइमिंग का डिफरेंस है तो वेलोसिटी के अनुसार जो है उसका होता है ऐसा वो तो अभी प्रूफ किया हुआ ये देखिए ये बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पुराणों में कल्पना करके पहले इसको कल्पना मानते थे अरे कैसे ब्रह्मा जी का इतना दिन होगा ये खाली खोरी कल्पना है कुछ नहीं हम तो सृष्टि का पूरा हिसाब भी बताते हैं सृष्टि होकर के इतने साल हो गया और वो सारा होता ये हिसाब का जो अंदर है वो परलोग जो ऊपर की तरफ हम जाते हैं वो ऊपर की तरफ है वो ऊपर का लोग मतलब इस लोग से परल... अन्य शरीर में अन्य अन्य अवस्था में चले जाएंगे तो ये लोग से अलग हो जाए तो जैसा जैसा आप हल्के हो जाएंगे ऐसे ऐसे आप ऊपर जाएगा ऐसा है सत्वगुणों से ऊपर की ओर जाते हैं ऊर्धवम तिष्टि सत्वस्ता मध्य तृष्टि राजसा तो वो है तो वो नहीं नहीं होता, है। होता है वो तो बाकी हो जाएगा लेकिन ऐसा उन्होंने कहा इस प्रकार डिफरेंस बताया डिफरेंस के लिए ये एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं ऐसा डिफरेंस होता है और शरीर में भी अंदर होता है सब अंदर होता है तो वो वैसे के वैसे रहेंगे तो ये पहले ऐसा बोल रहा तो उसको अलग तो हमारा एक साल हो जाएगा डिफरेंस तो तो बताया अब उसी हिसाब से देखेंगे तो आपके हिसाब से यहां हजारों लाखों साल बोल रहा लेकिन उनके हिसाब से वो कम होता है ऐसे करके आपको अनुपात से लगाना पड़ेगा अब इतना हमने पूरा अनुपात देखा नहीं है कोई मैथमेटिक्स जानने वाले को बिठा करके पूरा अनुवाद देखने से पक्का है निकल जाएगा लगभग अनुवाद अनुपात निकल जाएगा कितने अनुवाद का डिफरेंस पड़ता है तो उसी हिसाब से वो बाद में आएगा तो इसीलिए ये जो श्राद्ध आदि कर्म करते हैं ना श्राद्धादि कर्म करते हैं तो साल में एक बार जो होता है मुख्य श्राद्ध होते तो ये साल में एक बार आप करने से उनका वहां प्रतिदिन का श्राद्ध हो जाता आप यहां एक साल में एक बार कर रहे हैं लेकिन पितरों के दृष्टि से क्या आपका एक साल वहां जो है ना एक दिन होता है तो आप यहां एक साल करते समय वहां एक दिन का हो जाएगा मतलब प्रतिदिन आप कर रहे हैं ये हिसाब से हो है ये अनुपात है ऐसा किसी ने किया था लेकिन मैं उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया वो बहुत टाइम लगेगा उसका पूरा अनुपात किसी ने करके रखा था कुछ कहीं देखा था मैं तो ऐसे करके उन्होंने अनुपात लगाया तो लगभग सब ठीक बैठता है जो कुछ कहे कह रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो प्रतिदिन का हो जाता है ऐसे हो जाता है आप जैसा इसलिए आप ये संकल्प करके जो त्रिसंध्या करते हैं इसका बहुत बड़ा होता है क्योंकि त्रिसंध्या का जो अनुपात देखेंगे तो अब जो है एक एक क्षण में संध्या कर रहे जैसा हो जाता है हिसाब से तो एक एक दिन में कर रहे हैं ना उसका फिर ऐसा अनुपात करेंगे ऐसा ऐसा होता है इसलिए ये मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा ये इसका जो है वैदिक मैथमेटिक्स है तो उसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा ज्योतिष पढ़ने पड़ेगा बहुत आनंद आ जाएगा तब ये सारे समझ में आएगा कैसे कैसे होता है और कभी कभी जो हजारों साल बोलते हैं सहस्त्र शब्द ये सहस्त्र शब्द हमेशा एक हजार के लिए प्रयोग नहीं होता वो सहस्र शब्द का अर्थ अनेक में होता है तो जैसे सहस्त्र युग पर्यंत यज्ञ किया ऐसा कहने पर हजारों साल यज्ञ किया ऐसा आपको लगता है लेकिन ये हजार का जो है अलग अलग हिसाब है मीमांसा में दो अधिकरण इसी के लिए है ये हजार साल कैसे होगा अब किसी आदमी को बोला अब एक हजार साल करो वो तो आदमी तो सौ साल तक जीता हजार साल तक कैसे करेंगे तब वहां उन्होंने अनुपात लगाया ये हजार का कहने का मतलब हजार ही नहीं होता वो हजार से एक पक्ष भी लिया जाता है फिर वो दिन रात भी लिए जाते ऐसे सब है व्यवस्था है अलग अलग इसको समझना पड़ेगा नहीं समझने से आपको ये पुराण आदि में जो कथाएं बता रहे उसका सार समझ में नहीं आएगा क्यों आप तो अपने स्कूल में पढ़े हुए हिसाब से उनको हिसाब कर रहे हैं ना वो हिसाब नहीं है उनका गणित अलग है वो गणित आपको सीखना पड़ेगा इसलिए मैंने कहा जो ज्योतिष आदि अंग है ज्योतिष आदि अंग को सीखने से ये बातें समझ में आए जो अंग संबंधी जितने चर्चाएं हैं हमारे शास्त्रों में वो समझ में आए और वो बहुत अच्छा होता है वैदिक गणित आज तक जो है वैदिक गणित को सबसे उत्तम कोटी का गणित माना और ये स्कूल में अभी कहीं कहीं स्कूल में विदेश में सिखाना शुरू कर दिया और उसमें जितने सूत्र है वैदिक गणित के जो वैदिक गणित सूत्र है उसमें से केवल 16 सूत्र अभी प्रयोग किया 16 सूत्रों को व्याख्या करके पुस्तक निकाल के प्रयोग किया ये 16 सूत्र में भी इतना है कि जितने अभी वर्तमान में मैथमेटिक्स के प्राप्ति है जितने भी विस्तार हुआ है उससे कई अधिक उसमें चांसेस है यह केवल सोलह सूत्र में बाकी सूत्र और भी है बहुत और आपके काम के उसमें 10 बह लगभग 16 में से 8-9 सूत्र से आपके पूरे हिसाब का पूरा काम आ जाएगा जो व्यवहार में आप करते हैं बहुत सुंदर ढंग से उनके हिसाब किताब होता है तो ये जानने योग्य है भाई वैदिकगण आजकल कुछ कहीं कहीं स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में इसमें सब वो टेक्निक सिखा रहे हैं और उसमें आपको लैपटॉप कंप्यूटर आदि की जरूरत नहीं है ऐसे मन में ही सब हिसाब करता है और एक बार हमारे यहाँ आश्रम में हम हाँ लोग छोटे बच्चे थे वहाँ आश्रम में एक पंडित जी था जो ज्योतिष गणित का बहुत बड़े विद्वान थे हाँ वो अच्छे मन बहुत बड़े उपासक भी थे और बहुत अच्छे विद्वान थे उनका नाम है मित्रम नम्बू पाठ आप सर्च करने से मिलेगा और अभी मतलब दुनिया में समझ लीजिए वो गुरुकुली से उन्होंने अध्ययन किया है न अपने गुरुकुल में रह करके अध्ययन किया ऐसे व्यक्ति है अच्छे पा सकते तो ये वो मेरी गणित जैसा किया था तो उनको कंप्यूटर के सामने रहकर के जो अमेरिका से लोग आते थे तो योगा पढ़ने के लिए वहाँ वो बीच बीच में आते थे वो तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलता था और बहुत अच्छे मतलब वैसे भी बहुत अच्छे बात करने में भी उनके बहुत अच्छा है बहुत कुछ समझाते इतने सारे जानकारी उनके पास अब कुछ भी पूछो तो उनके पास कुछ ना कुछ उसके विषय में जानकारी है सब विलक्षण प्रतिभा तो उनको कंप्यूटर के सामने बिठा करके ये लोग किया कि अब बड़े बड़े नंबर दे दिए मतलब ऐसे नौ अंकों का दस अंकों का ये क्रम से विधिक से नंबर दे दिया और कंप्यूटर से इसको सामने बिठाए कंप्यूटर उत्तर देने के पहले वो उत्तर दे जाता सभी में एक में भी वो फेल नहीं हुआ क्योंकि कंप्यूटर में तो ये टाइप करने में टाइम लगेगा ना तो नौ तो नौ बार लगाना पड़ेगा तो लगाएगा तब आएगा वो तो बोलते ही तुरंत आंसर बोल देता इतना फास्ट और उसका टेक्निक अलग है वो तो ऐसा उसके काम जो गणित करते हैं उससे अलग है और हमको ऐसे से दिखा देते बच्चे लोगों ऐसे तो हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं था लेकिन वो, वो समझना भी बड़ा मुश्किल था बहुत अच्छे व्यक्ति था अभी जीवित है वो है अभी अभी सब छोड़ करके विरक्त होकर के रहता है आ, लेकिन ग्रस्त थे, थे लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति तो ऐसे पंद्रह बीस संख्या हो हाँ, बहुत फास्ट होता है हाँ तो वो टाइम का कोई ये नहीं आप जैसा बोलते किसी भी प्रकार से बोलो को कोई फर्क नहीं पड़ता वो घटाने का हो गुणित करने का हो या जोड़ने का हो किसी भाग करने का हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता वो इतना फास्ट होता है तो ये है विद्या है हमारे पहले तो इसीलिए तो इतने लंबे चौड़े हिसाब करते हैं लोग इसको लेके आश्चर्य क्यों करते हैं क्योंकि उनके पास जो गणित की विद्या है वो इधर तक पहुंच ही नहीं सकता सृष्टि का क्रम को कितना बढ़िया ऐसे मनगणित नहीं बोला है सृष्टि कब से शुरू हुई है उसका कारण है वो क्यों को ऐसा इतना हिसाब करना वो बहुत यदि वो निमेशा उन, उन्मेषादी होते हैं उसको सब लेकर के मात्राएं भी बहुत कम मात्रा सेकंड जो है अभी सबसे छोटी मात्रा हम मानते हैं व्यवहार के लिए वैसा तो ऑटोमिक हिसाब से वो अलग होता है फिर भी हमारे हिसाब से सेकंड को सबसे छोटा मानते लेकिन हा, हा, हमारे शास्त्रों में सेकंड से भी बहुत ज्यादा नीचे कई सेकंड के नीचे कई है जो कम मात्रा और ही भी कम करते करते ऐसे सब होता है इसलिए ये जब भी हम विद्या के विषय में विचार करते हैं उनके समय के विषय में विचार करते हैं, कितना समय रहेगा क्या रहेगा इत्यादि जो विचार करते हैं तो ये गणित अलग ही होता है वो हमारे गणित के हिसाब से नहीं करना चाहिए कहने का तात्पर्य था तो एक एक लोक लोगांतर में ऊर्द्व गति को लेकर के उन्होंने गणित में भेद कर दिया उस हिसाब से वहां अनुभव करेगा और अनुभव करने के बाद में आएगा ऐसा होगा तो विषय विषय के कितना भोग क्या करना है वो उनके कर्म के अनुसार होता है और कहां भेजना है वो भी कर्म के अनुसार होता है इसमें आध्यात्मिक रूप से जैसा आप साप्तिक वृत्ति में रहेंगे जितना मन आपके शास्त्र विचार में रहेगा यानी बौद्धिक विकास जितना होता है उतना मन को बुद्धि के सम्मिलित ज्ञान के सम्मिलित सात्विक माना जाता है ये सांघ्य प्रक्रिया के अनुसार ऐसा माना जाता है तो उस बुद्धि के विकास को सात्विक मान करके सत्व को शुद्ध मान करके वहां वहां लघु मानते हैं जितना तो सत्व शुद्ध होगा उतनी आपको ऊर्द्वगति होगी ऐसा सब माना जाता है तो ऊर्धति का अर्थ ज्ञान में विकास है और अधोगति का अर्थ अज्ञान का दृढ़ होना इस प्रकार से वहां गीता में भी जैसा कहा वैसे ही सांघ्य शास्त्र में भी हम भी ऐसे ही मानते हैं। इस प्रकार से आश्रित्योपक्रम अधिकरण चतुर्थ अधिकरण पूरा हो गया अब पंचम अधिकरण में यह जो उक्त उत्क्रांति है या सत्संपत्ति है इसका स्वरूप कैसा होता है इसका निरूपण करना जो हम बीच में छोड़ दिए थे क्रम जो आ रहा था बांग मनस्य संबद्ध इत्यादि का उसमें तेज परस्याम देवतायाम ऐसा रखा है अब यह कैसा होता है इसका स्वरूप अभी बताना उत्क्रांति काल में सत्संपत्ति और उसका स्वरूप का कथन यह विषय है अगला अधिकरण का यहां संसार विपदेश अधिकरण नाम है इसका परस्याम देवतायाम इति सत्संपत्ति की परस्याम देवतायाम ये जो सत्संपत्ति कही गई है यह आत्यंतिकी है पूर्व करना चाहते वो पर परदेवदा में जाके लीन हो गया पर परदेवदा तो परमात्मा है पर ब्रह्म है अब देवता में जाके लीन होने के बाद में उसको अनात्यंदिक कहने का तात्पर्य क्या है अनात्यंतिक नहीं कहा जा सकता तो आत्यंदिक कहना ही चाहिए तो परस्याम देवतायाम यदि सत्संपत्ति आत्यंतिकी जहां जहां सत्संपत्ति होती है वह आत्यंतिकी है और उससे भिन्न क्या हो ये पूर्ववादि कहेगा अंधकालीन सत्संपत्ति क्यों यह आत्यंतिकी होनी चाहिए यह तो अंधकालीन सत्संपत्ति है अंतकालीन मन अंध में होने वाले आखरी में होता है तो आखरी में होने वाले सत्संपत्ति होने से यह सत्संपत्ति को आत्यंत की कहना चाहिए कौन सी सत्संपत्ति हाँ मैं इसीलिए पूछता हूं क्यों नहीं पूछेंगे तो आप कहां बैठा है मुझे मालूम नहीं पड़ेगा तो आप जहां इसी में बैठा है कि और कहीं बैठा है यह देखने के लिए पूछता हूं और ये प्रश्न इसलिए करते हैं अभी ब्रह्मसूत्र इसका अंत होने जा रहा है ब्रह्मसूत्र में आप जो भी सुना है वो जैसा समझना चाहिए वैसा ही समझा है वैसा ही सुना है कोई और प्रकार से सुना है ये करने के लिए हम प्रश्न पूछते हैं क्योंकि प्रश्न पूछे बिना आपको होता नहीं और ऐसे समय में एकदम टक प्रश्न पूछेंगे तब पता चलेगा अंदर क्या चलेगा क्योंकि आपको सोचने को टाइम नहीं लेगा एकदम पूछने का यह होता है जो आपके अंदर निश्चय हो गया वही बाहर आएगा और नहीं तो आगे विचार करने का टाइम नहीं उपस्थिति यानी यहां कंसंट्रेशन से उपस्थिति चाहिए अब बहुत गंभीर विषय विचार होता है तो उपस्थिति पूरी चाहिए इसीलिए मन को एकदम जागृत रखना हाँ। जागृत रहकर के सावधान रहने से ऐसा होता है आप जो भी विषय को विचार कर रहे हैं उस विषय में उसका निश्चय पक्का होना चाहिए क्योंकि ये होने के बाद अभी निश्चय नहीं हुआ तो फिर कभी निश्चय होने वाला नहीं इसीलिए वो प्रश्न पूछते रहता हूं बीच बीच आपको जगाने के लिए क्योंकि और कोई हम जगाने का और कोई काम नहीं कर रहे ना कोई, कोई आपको जगा के रखने का काम नहीं कर रहा तो आपको खुद स्वयं जगना पड़ेगा और उसके लिए इसमें सावधान भी होना पड़ेगा तो अभी ये विचार कर रहे हैं कि सत्संपत्ति के विषय में सत्संपत्ति क्या है कि ये अभी जो परस्याम देवतायाम कहा है कि वो सत्य प्रकरण में आया है उसी प्रकरण में सत्संपत्ति का विचार हो रहा है है ना तेजक परस्याम देवतायाम ये जो विषय है इसको लेके कह रहे कि ये यह जो परस्याम देवतायाम का पर, पर देवता वहां सत्सति है सती पर देवता अंधकालीन सत्सत्ति ये क्या है हेतु है अंधकालीन सत्संपत्ति होने से इसका अर्थ अभी उसके आगे कुछ नहीं है। जो क्रम से आते आते वहां पहुंच गया और उसके आगे और नहीं है वहां जाकर के समाप्त हो गया समाप्त तो हो गया तो फिर उसको आंधी ही होना चाहिए फिर और आगे जाना तो है ही नहीं परमात्मा में पहुंचने के बाद और कहां जाएंगे और नहीं जाता ये जो है परमात्मा में पहुंचने के बाद में और कहीं जाना यदि होता तब तो फिर यह सब विचार ग्रत हो जाता परमात्मा में पहुंच करके भी वहां से फिर और जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है तो अन्यत्र अन्य दिशम दिशा पदित अन्य आयदनम अलब्ध् बंधनमे उपाश्रयता सौम्या ऐसा करके छांदों के परिषद में कहा ये जो मन है ना वो इधर उधर घूमता हुआ एक पक्षी की तरह दिन भर घूमता रहता है तो दिशा दिशा पद्वा अयदनम अलब्ध् अन्य आयदनम अलब्ध अन्यत्र कहीं भी आयतन शास्त्र प्राप्त नहीं घूम फिर करके बंधन में वह उपास रहे थे वापस घर में ही आ जाता है आपने कभी सोचा आप दिन भर इधर उधर घूमते रहते घूमने के बाद में वापस अपने कमरे में ही कौन जाते अपने बिस्तर में जाकर के सोते हैं। क्यों ऐसा करते क्या हो गया ऐसा क्यों करना कोई भी हो घर में जो ग्रस्त लोग रहते ना कहीं भी जाता है घूमता फिरता है, उसके बाद में रात में अपने घर में आता दूसरे के बाजू वाले के घर में नहीं जाता और कहीं नहीं जाता क्यों होता तो दो दो है है ये तो सामान्य ऐसे होता क्यों है आप सोचा कभी ऐसा कि आप यहां से जाके रात में अपने कमरे में ही क्यों जाते हैं और कहीं नहीं जाते उसका कारण क्या है घर से है विश्राम क्या इधर नहीं कर सकते ये जो है ना ये बड़ा रहस्य है।, है ये केवल आप नहीं पशु भी ऐसा करते हैं गाय भी ऐसी करती भैंस भी ऐसा करता है कुत्ते भी ऐसे करते हैं सब जीव ऐसे करते पक्षी भी करती है सभी करते हैं तो ये हमारा ही स्वभाव हो गया हाँ देखो ये सब सोचना पड़ेगा ये सब सोचने से वैराग्य होता है आपको असली वैराग्य क्या है समझ में न आया आप सोचो कि मैं रोज एक ही कमरे में जाके क्यों सोता हूं कि तो जब बाहर निकल गया तो बाहर निकल गया मैं दूसरे कमरे में क्यों नहीं जाता हूं या दूसरी जगह क्यों नहीं जाते है लगाव होता ये भी है कारण कई कारण है लेकिन असली कारण ये है कि आपका एक बंधन हो जाता है वहां इसी को बंधन कहते वो बंधन क्या है वो मेरा है ये मेरे कमरे हैं ये मेरे बिस्तर है ये मेरे कमरे में मैंने अपनी सजावट सब अपनी तरीके से रखा है और वहां सोएंगे तो मुझे नींद आएगी और वहीं जाना पड़ेगा ऐसा सोचता है फिर कोई सोचता है दूसरे कमरे जाएंगे तो दूसरा कमरा मिलेगा नहीं ये भी सोचता है और दूसरा आप मैंने आप एक कमरे में जाकर दूसरे कमरे में जाकर के तो परेशानी हो जाएगी ना वो भी नहीं होता अपने घर जोड़ करके दूसरे कमरे में नहीं जाता है अब व्यवहार व्यवहारिक दृष्टि से भी ये ठीक है ऐसा सोचता है लेकिन सच्चाई यह है कि एक बंधन हो जाता है उसके साथ कई लोग बोलते हैं आपने कमरा छोड़ कर के दूसरे कमरे में रहेंगे तो नींद ही नहीं आती बोलते हैं कमरा बदल गया तो नींद नहीं आती ऐसा होता है लोग ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो कमरे के साथ ये कमरे का खुशबू कमरे का जो है वो सब क्या क्या होता है वहां उसके साथ एक तादाद भी हो गया एक इंद्रिय का नहीं चारों इंद्रियों का हो गया स्पर्श का भी सुगंध का भी ये हो गया और मन का तो लगाव हो ही गया और वहां जाते ही लेट जाते आपको नींद आ जाती मतलब वहां के जो भी स्थिति है ना उसके साथ मन जुड़ गया है इसीलिए संत को ऐसा नहीं करना चाहिए संत का नियम यह रखा है तीन दिन में एक कमरे में रहे बाद में दूसरे जगह चला जाए ऐसा है सन्यासी का ये नियम है एक दिन में एक ही कमरे में नहीं रहना चाहिए हाँ तो ऐसा करके कहा क्यों बदलते रहेगा तो फिर ये अटैचमेंट नहीं होगा नहीं तो क्या है ये अटैचमेंट यहां तक नहीं रहता है आपको लगता है केवल कमरे तक सीमित है ऐसा नहीं ये बहुत लंबा चलता है ये जो कमरे तक सीमित अभी दिखता है ना घर तक सीमित दिखता लिक, है अब घर में रहने वाले को देखो घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है वो छोड़ ही नहीं सकते वो अरे कैसे जाएंगे एक हफ्ते के लिए जाना हो कैसे होगा वो तो क्या होगा फिर वाहन रहना का कैसे मिलेगा खाना कैसे मिलेगा सब चिंता करता वो घर छोड़ के निकल ही नहीं सकता इसलिए वाहन आश्रम कहा आ गया बीच बीच में घर छोड़ के भी अभ्यास करो नहीं तो नहीं होगा तो ये क्या है केवल घर के साथ आपको आ सकती है कमरे के साथ आ सकती है ऐसे दिखता है लेकिन ये एक बंधन होता है ये प्राण बंधन है जीव का एक बंधन है और ये बंधन कमरे तक नहीं है कमरे के साथ जिसको बंधन होगा एक ही कमरे को पकड़ के बैठेगा का, एक आश्रम को पकड़ के बैठेगा तो उसका शरीर बंधन भी होगा वो शरीर भी नहीं छोड़ना चाह क्योंकि जब वो कमरा ही छोड़ना नहीं चाहता है, तो शरीर को कैसे छोड़ेगा शरीर तो सबसे सब शुरू सब से लेके चल रहा था तो शरीर के अंदर रहेगा और शरीर के अंदर शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गया समझ लो शरीर अरे हो गया तो भी इसको ठीक करके चलाएंगे ऐसे सोचता है ये छोड़ेगा नहीं मतलब शरीर से विरक्त नहीं हो सके फिर ऐसे ही इंद्रियों से विरक्त नहीं होगा अरे हमने ये आंख से या भी देखा ये दांत से जवाया फिर वो ये सब किया अब वही रहना से ठीक है ऐसा करके सोचता ऐसे बल्कि दूसरा नहीं होता सभी के साथ ऐसे आसक्ति हो जाती तो इसीलिए शरीर इंद्रिय मन आदि के साथ सबके साथ एक बंधन सा होता है इसीलिए प्राण जो है ना उसे करके निश्वास करके अंदर चले आता है ये नहीं तो ये बाहर जाता है कोई क्यों अंदर जा रहे है वापस अंदर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो बंधन है प्राण बंधन है प्राण शब्द से वहां जीवात्मा बोलिया उसके साथ बंधन होता है बंधन होकर के वहां उसी के साथ रहता है इसलिए जहां भी जाहो वो अंत में जा करके अपने में लीन हो जाता है अपने में ही रहना चाहता है और अपना जहां समझता है वहां जाता है ये कमरे आदि सब घर आदि को अपने समझते हैं तो उनके साथ रहता है और वहां कोई इधर उधर बदलाव किया तो नहीं हो सकता तो मानते नहीं झड़ा हो जाता सब कुछ हो जाता ये तो ऐसा तो आपको लगता है व्यावहारिक में नए संभव व्यवहारिक नहीं है कि रोज जो है कमरा बदलो फिर जगह बदलो फिर ये बदलो ऐसा नहीं है तो जब ऐसा करना है तो ये आपको मन में रखना पड़ेगा इसके साथ अटैच नहीं करना तो जब बदलने का आ गया तुरंत बदल देना चाहिए बदलने के लिए हो जाना चाहिए उसमें रहते हुए भी वो आसक्त नहीं होना चाहिए ऐसा होने से ही कार्य होगा होना चाहिए जैसा पहले कहा था ना कहा रहना चाहिए मनो, तो मनो अनुकूल तो चक्ष हो जाए कुछ न साधन चलता है तो चलता है ठीक है लेकिन कभी नहीं सोचना है कि हमें यही रहने को मिलेगा ऐसा ही मिलेगा ये नहीं सोचना क्योंकि ये शरीर भी ऐसा नहीं है इसी को वहां कहा वो दिशम दिशम परित्व अन्य एकदम अलग था अन्यत्र कहीं रह नहीं सकते इसी बात नहीं लेकिन अन्यत्र कहीं आश्रय नहीं है वो ठीक नहीं है वहाँ ये कमी वहाँ वो कमी सब कमी और ये ठीक है हमारा युग तो कमरे में आ जाता है कमरे में आकर के सोता है ये भगवान ने पहले से दिया हुआ ये वो प्रोग्राम दिया हुआ नहीं होते तो मुश्किल हो जाता कोई और जगह जाते तो हो तो प्रॉब्लम हो जाता और जीव जंतु भी ऐसे करते पक्षी भी सब ऐसे करते अपना अपना घर होता है चिंडी भी देखो कितना बढ़िया घर बनाती है वो घर अपने ढंग से बहुत बढ़िया बनाते हैं और कहीं भी जाकर के कुछ भी ढूंढ करके अपने ही जगह ले जाते हैं वहां व्यवस्था करके रहता है तो मतलब सभी को ऐसा बनाया तो हमको भी ऐसा बनाया हाँ तो ये घर छोड़ेंगे नहीं जब आप ग्रस्त घर छोड़ नहीं छोड़ेंगे तो ये घर नहीं छोड़ते हुए ये शरीर को आप छोड़ नहीं सकता ऐसा हो जाता है पहले घर छोड़ना पड़ेगा ये शरीर छोड़ने का अभ्यास है वो तो छोड़ के छोड़ के अभ्यास करो तब होता है फिर वो छोड़ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा कभी भी छोड़ सकता है तो ऐसा वहां कहा तो ये पूर्व पक्षी पूछता है जब आत्यंतिक रूप से वहां पहुंच गया अंत में परमात्मा में ही पहुंच गया फिर वहां से फिर और कहा जाएगा और कहीं जाना नहीं इसलिए ये आत्यंत ही होना चाहिए कहा परब्रह्म ब्रह्म संपत्तिवि अनुमानम परब्रह्म ब्रह्म विधा संपत्तिवत जैसे परब्रह्म ब्रह्म के सत्संपत्ति आतंक है उसी प्रकार यहां भी जो परस्याम ये ये कहा भी देवता ही होना चाहिए ऐसा अनुमान करके ये पूर्व पक्ष का अनुमान है अभी अनुमान को कैसे बाधित करेंगे इस अधिकरण में देहांतर उपभोग्य फल कर्म ज्ञान विधि अन्य अनुपत्तिया बाधित्व परेशानी कि यद्यपि परस्याम देवदायाम ये कहा है तो भी जब तक ज्ञान नहीं होता जब तक मोक्ष स्थिति प्राप्त नहीं होती है तब तक देहांतर भोग्य कर्म है उस कर्मों को नष्ट नहीं किया जा सकता और उस कर्म को नष्ट करेंगे तो शास्त्र के अर्थ का अर्थ हो जाएगा शास्त्र पर फिर किसी को विश्वास नहीं रहेगा इसीलिए हम यहां देवदा में जो लय है इसको आत्यंधिक नहीं मानते फिर क्या मानेंगे ये बताएंगे कैसे करेंगे उसको बताएंगे पुनरुत्थान योग्य सावशेष सत्संपत्ति फिर यह कैसे सत्संपत्ति है पुनरुत्थान करने के योग्य सत्संपत्ति जैसा प्रतिदिन सुषुप्ति में जाता है वहां जाकर के सो जाता है सोने के बाद में दूसरे दिन उठ जाता है यदि किसी को मालूम पड़े सोने के बाद में फिर वही व्यक्ति दूसरे बार उठने वाला नहीं है ऐसा मालूम पड़े तो क्या होने वाला है ऐसा नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं? सोएंगे नहीं तो परेशानी हो जाते उठेगा मतलब तो दूसरे व्यक्ति बन के उठेगा सोया तो देवदत्त और उठा तो कोई और हो गया तो दिन में तो वो सब व्यवहार कर रहा था और उसको उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा इसलिए ऐसा भी भगवान ने नहीं रखा ऐसा रखा बहुत मुश्किल हो जाता जैसा मृत्यु के बाद में याद नहीं रहता है ऐसे ही याद नहीं रहता ये हो जाए <laughs> क्या होने वाला वो तो पता ही नहीं चले भाई कहा आया वो क्या हो गया फिर साथ ही संबंधी कुछ भी नहीं रहेगा रिश्तेदार नातेदार कोई नहीं ना कोई कुछ भी चलेगा बहुत परेशानी हो जाएगी इसलिए ऐसा नहीं रखा उन्होंने हिसाब से रखा सुशुप्ति में तो पूरे सत्सम्पत्ति वैसे ही है परमात्मा परमात्मा में जा रहे मृत्यु जैसा ही है लेकिन वापस आते वक्त वो वापस आ जाए कोई व्यक्ति वापस आएगा वो सारे याददाश्त लेके वापस आए ऐसी व्यवस्था रखिए और यहां से निकलने के बाद में फिर डिस्कनेक्ट कर देता क्यों इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेगा तो वो वापस फिर आ जाएगा और मुर्दा बन करके वहां करेगा तो फिर खड़ा हो जाएगा वापस वो वापस आकर के वो वो भी प्रॉब्लम है अब मुर्दा हो गया लोग जलाने जा रहे बाद में खड़ा हो गया तो क्या होगा बहुत मुश्किल हो जाता और है और परेशानी है इसलिए ऐसा वापस नहीं करेगी एक बार निकल गया निकल गया और तब तक यह निकलेगा नहीं तब तक ये प्राण बंधन रहता है इस शरीर के साथ में उसका बंधन बना के रखा है और वो प्रोग्राम के अनुसार चलता रहेगा वो तो निकलेगा नहीं वापस आ जाए ऐसा यहाँ है कि पुनरुत्थान योग्य सवशेष कर्म रहे इसको बीज भाव बोलते हैं बीज भाव को रखकर के ही वहां लय किया जाता है पूरा नए लय करते पूरा लय करेंगे तो नहीं हो पाएगा इसलिए वो नहीं किया वो व्यवस्था सत्संपत्ति रुकता इस प्रकार से सत्संपत्ति में भी दो विभाग किया एक आत्यंतिकी सत्संपत्ति जो विद्वान को ब्रह्मज्ञानी को होता है उसमें पुनरावृत्ति नहीं है और बाकी को जितने सत्संपत्ति है वो सुषुप्ति आदि के समान पुनरावृत्ति वाले बीज भाव से जाएगा फिर उत्थान करके आएगा ये भाषा में सुंदर व्याख्या है इस तदापि देहे संसार व्यपेषाद यहां जो अपीति है लय है वो पूर्ण नहीं होता है वो कुछ समय के लिए रहता है जो समय जैसा कर्म के अनुसार निश्चय उतना रहेगा वो आत्यंत की नहीं है क्यों संसार विपदेशात आगे फिर संसार को प्राप्त करता है ऐसा का सत्संपन्न होकर के वहां पूरा हो गया ऐसा नहीं फिर आएगा फिर आकर के और जन्म लेगा और भोग भोगेगा और जीवन चलाएगा सब व्यवस्था फिर वैसे हो जाती है इसीलिए संसार विपदेश आगे होने से यह सत्समति पूर्ण नहीं है क्यों दो प्रकार से यहां से शरीर त्याग के शरीर अंदर प्राप्त करते समय भी वहां संसार है सुख दुख भोग वहां भी है और बाद में जन्म लेकर के जब साधन आदि फिर करता है तब भी वो मानना पड़ेगा कि संसार है यदि साधन आदि नहीं करते तो तब तो तो कोई बात नहीं वो तो करता है और पूर्व जो कृद साधन है उससे आगे भी करता उसके लिए भी वो पूर्व जन्म स्मृति वहां अनुवर्तित होती है जैसा गीता में कहा है वैसे अनुवर्तित होती है अनुवर्तित होकर के वहां से फिर आरंभ कर देता तो यह सारी व्यवस्था इसलिए संसार नष्ट नहीं हुआ वो अपीति को प्राप्त तो जरूर हुआ किंतु वो पूरा अपीति नहीं है वो फिर वापस आ जाएगा बीज भाव वहां शेष रहता तेज परस्याम देवताया ये जो वाक्य का हम विचार चला रहे थे उसका अंतिम वाक्य है या अंतिम घटक है ये तेज परस्याम देवतायाम तेज परस्याम देवताया तेज जो है पर देवता में लीन होता इत्यत्र प्रकरण सामर्थ्या तद यथा प्राकृत यथा प्रकृतम तेज साध्यक्षम सप्राणम सकरण ग्रामम भूतांतर सहित प्रयतः पुंसा परस्याम देवतायाम संबद्यता इतदुक्त अब तक जो विचार किया हुआ उसको भाष्यकार यहां जोड़ रहे क्यों बीच में हम और कुछ विचार किए थे इसलिए इसको सारे जोड़ दिया अभी तक ये विचार हुआ था ये जो तेज परसयाम देवतायाम लीन हो रहा है ना तेज शब्द से क्या कहा कि तेज जो है भूत सारे भूत उसमें है भूतों का विषय है और साध्यक्ष जीवात्मा भी उसमें है ऐसा कहा जीवात्मा को बीच में जोड़ दिया तो इसीलिए कह रहे हैं उसको याद दिला रहे हैं, साध्यक्ष अध्यक्ष सब प्राण प्राण के सहित सकरण ग्राम इंद्रिया क्योंकि वहां मानक संबद्ध में इंद्रिया सब आ गए भूदांधर सहीदम तेज शब्द से भूदांधर को भी लेकर के प्रयतः इतने लेके जा रहे हैं उनके पास सामग्री ये सब है कोई कम सामग्री नहीं तेज हाँ साध्यक्ष सप्राणम सब प्राण हम इसलिए ब्रदार ने कुमनिषद में शारी ब्राह्मण में एक दृष्टांत दिया एक जो है आदमी वो अपने गांव से घर छोड़ करके दूसरे घर में जा रहा जा रहा तो जाते समय क्या करते है? जैसा आप घर बदलने वालों को पूछो वो सारे जो है ट्रक ला करके उसमें सहारा लोटरम पोटरम सामान सब उसमें भर देता भर दे करके वो ऐसा भरेगा उसमें कोई हवा घुसने के लिए भी जगह नहीं हो ऐसे सारा सामान भर देता भर के जाएगा एक गांव से दूसरे गांव जाएगा जहां जाना है आजकल तो ट्रक है इसीलिए इतने आवाज नहीं करते वहां तो बहुत सुंदर का, वहां तो शकट का दृष्टांत दिया शकट है जो बैलगाड़ी पहले जमाने में बैलगाड़ी है तो बृदारण्य को परिषद तो बैलगाड़ी को भी बताते अश्व रथ को बताते तो बैलगाड़ी तो रही है वो बोलते हैं ये इतना सामान भर दिया उसमें क्यों वो पूरा कर्म कर्म बंधन उनका सारा जो भी है सब भर दिया भरने के बाद बाइलगाड़ी जो है बहुत मुश्किल से घूमती है उसके चक्र तो क्र क्र क्र आवाज आती है वो आवाज भी बताए वो क्र कर आवाज करे ना वो घूमते बहुत कष्ट से इसलिए वो मरते वक्त आवाज करता है ये मरते वमी इसलिए आवाज करता वो बहुत भारी लेके जा रहा वो सारे लेके जा रहे छोड़ने को नहीं होता इसलिए चिल्लाता है तड़पता है ये सब करता है जैसा वो बैलों को लग रहा है ना वो कितना बड़ा भारी है वो लेकर के जा रहे तो आवाज करती है तो ऐसे ही मरते हुए आवाज करता है जो शांति से जाता सब छोड़ के जाता है ना वो आवे आवाज नहीं करेगा उसका पता भी नहीं चलेगा वो कब भर गए कोई तड़पेगा नहीं अब जितना तड़प रहा है उसका मतलब उतना उसको छोड़ने में मुश्किल हो रहा है वो अभी छोड़ लेना नहीं चाहता है छोड़ना पड़ता है तो छोड़ रहा है ऐसा करके वहां शारी ब्राह्मण में दृष्टांत दिया ऐसा ही यहां बहुत सारे सामान है इनके पास एक तो भूदादी है भूदादी सब है वो कर्णग्राम है फिर जो है प्राण है फिर अध्यक्ष तो स्वयं है ही जो घर का मालिक होगा वो भी तो होगा मुखिया वो भी है सबके साथ फिर कर्मबल कर्मबल का तो क्या बोले तो अविद्या पूर्व प्रज्ञा तो बहुत कुछ है उनके पास ये सारे भर के तब जा करके यहां से निकलता है दर सहित तो। प्रयतः पुंस वह प्रयाण करने वाला जो पुमान है परसयाम देवतायाम संपद्यता इतना उत्तम भवती अब वो जाकर के कहां मिलता पर देवदा में मिल जाता ऐसा यह वाक्य कहता है इतना अभी तक विजा अब जो यह देवदा में मिलने की बात हो गई तो संशय हो जाता है कि परदेवता में वास्तव में मिलता है कि यह क्या है तो कीदृशी पुनरियम सत्संपत्ति चिंत अब यहां किस प्रकार की संपत्ति होगी संपत्ति मैंने मिल जाना एक को दूसरे के साथ जुड़ जाने को संपत्ति कह रहे आविष्ट हो जाना तो ये परस्याम देवताया सत्संपन्न हो जाता ऐसा कहा तो ये किस प्रकार की संपत्ति है कितना मानना चाहिए क्यों तत्र आत्यंतिक एव ताव स्वरूप प्रविल तो पूर्व पक्षी के पूछा आपको क्या लग रहा है पूर्व पक्षी ने तुरंत कह दिया नहीं नहीं ये आत्यंत ही होना चाहिए क्यों पर में जाकर के थोड़ा सा ऐसा करना संभव है नहीं परदेवदा तो पूर्ण होता है और पूर्ण में जाके मिल गया तो पूर्ण ही होगा वह अपूर्ण कैसे रहे जैसे नदियां समुद्र में जाके मिल जाती है तो कैसे मिलती है पूर्ण ही मिलती है फिर वहां गंगा यमुना इत्यादि नाम नहीं होता एक ही होता यदा नद्यमाना तो जैसे नदी जो है बहती हुए समुद्र में जाकर के एक हो जाती है और समुद्र में वियंती समुद्र को ही आ, समुद्र में ही लीन हो जाती है समुद्र एवा वो समुद्र ही हो जाता है समुद्र ही कहा जाता है जल ही कहा जाता है और वहां कोई नाम रूप नहीं रहता तो जब परस्यान देवदा में ही मिल रहा है तो फिर स्वरूप प्रविलय प्राप्त हो स्वरूप प्रविलय होना चाहिए ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा जो सामान्य बुद्धि से ठीक ही है ऐसा होना चाहिए तत्प्रकृतित्व बदते कारण क्या है आपने पहले से एक युक्ति चला के आ रहे हैं आपने कहा था जो प्रकृति में लय होता है यानी कारण में लय होता है तो कार्य का पूर्ण लय होता है कारण के इधर में वृत्ति लय होता है ऐसा आपने कहा था अभी ये परमात्मा सबका कारण है कि नहीं है ये तो आपने पहले सूत्र से लेकर के विचार करते दो जन्म ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर के जन्माद्य से अधा साठ शब्दम ये सारे सूत्र में तो यही विचार करते है तो फिर वो पूर्ण लय होना चाहिए कारण में है ना परमात्मा तो सबका कारण अब तो ये नहीं कह सकते नहीं कारण नहीं है इसलिए इसमें वृत्ति लय होगा ये तो नहीं कह सकते बाकी जगह तो आपने कहा था इसलिए ये पक्का है कि बाकी जगह जैसा तैसा हो लेकिन प्रकृति लय यहां तो परमात्मा में पूरा ही लय होगा तो तत् प्रकृति तो पत्ते सर्वस्व ही जनिमदो वस्तुजादस्य प्रकृति ही परादेवता प्रतिष्ठापिता यह हमारी बात नहीं है आपने ये प्रतिष्ठापित किया अब तक ये पूरा ब्रह्मसूत्र का काम ही वही है सब का कारण परमात्मा है सब का कारण पर ब्रह्म है तो पर ब्रह्म एक ही सत्य है बाकी कार्य सब मिथ्या है और वो विकार है इत्यादि तो कहते आया नाम विकार इसीलिए अब सर्वस जनिमतः जो जन्म लेने वाले जितने भी है सबका वस्तुजात प्रकृति ही प्रकृति मन कारणम योनि परादेवता प्रतिष्ठा देवता ऐसा आपने अभी तक प्रतिष्ठापित किया इसलिए हम आपकी बात कह रहे तस्मा आत्यंतम अभिभाग आपत्ति इसीलिए यहां जो अभिभाग आपत्ति है देवदा लय है ये तो आत्यंतिक होनी चाहिए कारण में लय है तो आत्यंतिक ठीक है तो ये प्राप्त हुआ तो एवं प्राप्ते है तत्ज आदि भूतसूक्ष्मिकश्रय भूतम आ, आ संसार मोक्ष सम्य नित्तावतिषते योनिमे प्रपद्यंते दे शरीरवाय देन ये कहा है देखो ऐसा है सब जगह सही व्यवस्था होनी चाहिए अव्यवस्था से न ने कोई सृजन किया ना कि हमें कोई भी वस्तु स्थिति को अव्यवस्थित मानना चाहिए क्योंकि भगवान के सृष्टि में शत प्रतिशत व्यवस्था दिखती है कोई इधर का उधर नहीं होता जैसा होना है वैसा होता और सब क्रम से होता इसका अर्थ यह है कि भगवान के सृष्टि में क्रम है तो अर्थात आपके शरीर में भी क्रम है आपके मन में भी क्रम है और आपके कर्मफल आदि में भी क्रम है क्रम भंग कहीं भी नहीं होता ऐसे में यहां क्रम से समझना पड़ेगा कि ये अभी जो परमात्मा में लय है इसको आत्यंतिक नहीं मान सकते आत्यंतिक मानेंगे तो क्रम भंग हो जाए क्योंकि ये जो अभी जा रहा है परमात्मा में लय होने के लिए उसका तो अविद्या काम कर्म आदि का नाश नहीं हुआ है वो अविद्यादि क्लेश का नाश नहीं हुआ थोड़ा बहुत साधन किया कुछ विशेष प्राप्ति कर दी क्योंकि अस्मिता अविद्यामिता रागत देशाविनिवेश सबका क्लेश का थोड़ा अंश तो उसके अंदर बैठा हुआ ही इसके कारण वो उसको प्राप्त नहीं करना चाहिए करेंगे तो फिर अव्यवस्था होगी क्यों अब सब लोग वृक्षुप हो जाएंगे कोई कर्म नहीं करेगा क्यों मरने के बाद तो प्राप्त होगा ही ना परमात्मा को प्राप्त करना है वो मरने के बाद प्राप्त हो ही जाएगा उसके लिए कुछ करना ही नहीं है कोई सोचेगा ही नहीं क्यों इतना कष्ट करके कठिन साधन का अभ्यास क्यों करें इसीलिए ये समझना पड़ेगा दूसरी बात यह है। अब दुनिया के लोगों को बुला के पूछो कि तुम वास्तव में परमात्मा में लीन होकर के मोक्ष पाना चाहते हो कि नहीं चाहते पूछो तो आप दस को पूछेंगे तो उसमें नौ लोग तो कम से कम कहेगा का क्या है दस का कोई हिसाब नहीं हजार लाख लिखना चाहिए पूछेगे तो तो नौ लोग कहेंगे नहीं नहीं अभी परमात्मा के प्राप्त करने क्या जल्दी है हमें तो यहाँ अभी बहुत कुछ करना है यहाँ बैंक बैलेंस है फिर ये है फिर अभी बच्चों की शादी नहीं हुई है फिर उनके जो है नाता पोती नहीं हुए है वो तो ये सब करेंगे फिर उनको स्कूल भेजना पड़ेगा कोई एडमिशन लेना है और मैं नहीं रहने से यहाँ एडमिशन नहीं होता है फिर ऐसे ऐसे करके आपको इतना रीजन दे, दे देंगे ना कथा है वो दर्द वो ऐसे रीशन दे, दे देंगे और आपको लेंगे बिल्कुल ऐसा ही करें और क्या बोलेगा वो सोचा अरे परमात्मा को प्राप्त करके मिलेगा कर? यहां ये कुछ करने से कुछ मिलेगा नाम कुछ मिलेगा कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा परमात्मा को प्राप्त करने से क्या मिलेगा किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा आपने परमात्मा को प्राप्त किया किसको पता चलने वाला वो तो आपके घर वाले भी नहीं मानेंगे आप परमात्मा को प्राप्त किया है वेदांत तो वे सुन रहा है वेदांत का अध्ययन कर रहे अरे वो बोलते उनको कोई काम नहीं है पर जा करके सुन रहा है कोई फालतू तो टाइम बर्बाद कर रहा है कुछ नहीं ऐसे मानता तो ऐसे में आप बोलेगी नहीं नहीं हमने परमात्मा को प्राप्त किया परमात्मा का ज्ञान हो गया अब बोले रखिए अपने पास रखिए वो ऐसे बोलेगा तो स्थिति ऐसा है तो फिर क्या है कि यदि आप सबको जो परमात्मा को प्राप्त करना नहीं चाहते जो फल भोगना चाहते हैं और जीवन में सुग चाहते हैं भोग चाहते हैं तो उसको पकड़ करके जबरदस्ती परमात्मा में मिला दिया तो यह व्यवस्था है ना वो अनर्थ है वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो शाम लगेगा उसका अरे जबरदस्ती तुझ परमात्मा में मिला रहे हो वैसे कैसे कर दिया वो तो नहीं चाहता इसीलिए हमारे शास्त्र कभी ऐसा नहीं करता हमारे शास्त्र का जो जबरदस्ती वाला काम कुछ भी नहीं हमारे शास्त्र क्या है केवल मार्गदर्शन करता बोलता है यह तुम्हारा हित है ऐसा करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है आ, तुम करना चाहो तो करो हम नहीं करना चाहते ओ, हाथ पकड़ करके गला पकड़ करके डंडा दे करके नहीं करता तो ये ऐसा होता है इसीलिए आ, ये कहा है न दंडमादाया रक्ष पशुपालव ऐसा कहा दंडा लेकर के जबरदस्ती नहीं करता खिद उपदेश तो करता है देखो तुम ऐसा करोगे ना ऐसा प्राप्त होता ऐसा करो नहीं आप बोलेंगे नहीं करने वाले का क्या होगा नहीं करने वाले को पाप हो पाप होगा उसका मतलब उसको जबरदस्ती पकड़ो नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं वो पाप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आशीर्वाद है तुम पाप करो पाप करने के बाद भोगेगा ना वो अपने आप अप भोगेगा भाग करेगा भाव का फल आएगा तो भोगेगा जो आग में जाकर के हाथ डालता है तो जलेगा ही ना उसके लिए कोई करने के जो नहीं इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं हमारे धर्मों को कोई मानता है तो भी ठीक है मानता तो ठीक है उनके लिए सब व्यवस्था है नहीं मानता है तो उसको पकड़ करके कोई जबरदस्ती नहीं दिया गया इसीलिए ये तो अव्यवस्था हो जाएगी और अन्याय हो जाएगा जो लोग अन्य चाहते हैं और अन्य आप देना चाहते हैं परमात्मा में जाना नहीं चाहते हैं और उनको भी आप परमात्मा में भेज रहे हो और आप कर रहे हो एक बार गया तो वापस नहीं ऐसे कैसे हो वो तो चाहता है कि हम ये शरीर बदल के दूसरा और अच्छा शरीर सुंदर शरीर प्राप्त करके और भोग करेंगे और सुख पाएंगे और लोग लोकानंदर में रहेंगे ऐसा चाहता है और उनको आपने परमात्मा में भेज दिया परमात्मा क्या है गुमसुमाता है कुछ भी है ये ना भोग नहीं कुछ नहीं ना कोई भंडारा मिलेगा ना कोई घेर मिलेगा ना कुछ मिलेगा वहां तो वहां क्या होगा हम बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं है बहुत बड़ी परेशानी है <laughs> और वहां क्या मोबाइल का टावर भी नहीं मिलता वो आजकल कम से कम मोबाइल भी नहीं है वो भी नहीं है कोई आपको मनोरंजन नहीं है बहुत परेशानी है वहां को जबरदस्ती भेजना इसीलिए हमारे यहां सब व्यवस्थित चलते ऐसा नहीं किया जाता वो उसी को भेजा जाता है जो वास्तव में सब कुछ छोड़ दिया वो नहीं चाहता है वापस आना और एक बार नहीं वो कई जन्मों से नहीं चाहता एक जन्म में एक क्षण के लिए नहीं चाहता स्मशान वैरा की हो जाता है ना कभी कभी ऐसा नहीं है वो वो भी परीक्षा करता है ये कब से नहीं चाह रहा वो देखता है भोज से नहीं चाह रहा और उसको भोग के प्रति आ है वो शमशान वैराग हो जाता है ना कभी कभी जो है किसी का प्रेम भंग हो गया वो फिर वैरागी हो गया और किसी को घर में झगड़ा हो गया वैरागी हो गया किसी को नौकरी नहीं मिली वैरागी हो गया किसी को किसी ने डांड दिया वैरागी हो गया किसी को घर में से भगा भा, दिया वैरागी हो गया ऐसे कई का कारण होता है। ये इसी से आपको मोक्ष नहीं देगा वो देखता है ये क्या है ये सही में है इसके पास है तो फिर आगे जाकर के देखता है इसलिए जब आप अधिकारी बनेंगे तभी आप परमात्मा में आपको ले करके पूर्ण कर देंगे तब तक पूर्ण नहीं करेंगे ये गारंटी भगवान की है हमारे नहीं वो व्यवस्था तो उनकी है ना वो व्यवस्था के अनुसार जाता है इसीलिए यहां सुनाई तो पड़ा है तेज अब परस्याम देवदायाम अब ये मरने वाले सब उसमें जाकर के मिलेंगे फिर वापस नहीं आएंगे ये कहने से अव्यवस्था हो जाएगी और शास्त्र तो फिर काम ही नहीं करेगा इसलिए बोला तेज आदि भूत सूक्ष्म तेज आदि जो भूत सूक्ष्म है इनको लेकर श्रोत्रादि करण आश्रय भूधम भूत सूक्ष्म क्या है स्रोत्राधिकरण का आश्रय है वो प्रक्रिया को ध्यान में रखना है स्रोत्राधिकरण मन में लीन हुआ था मन प्राण में लीन हुआ था प्राण तेज में लीन हुआ है और अभी अभी बैठा हुआ है ऐसा तो तेज में क्या बोला अन्य भूत भी जुड़ा हुआ है भूत भंजक या तीन प्रकार के भूत जैसा भी है वो जुड़ा हुआ है अब उसी में आया हुआ स्रोत्राधिकरण आश्रय भूत वह बैठा अब उसका क्या होगा वो तो लिंग शरीर ही है लिंग शरीर का क्या होगा आपीते पीते हैं आ संसार मोक्षा संसार मोक्ष तक जब तक संसार से मोक्ष नहीं होगा संसारती वो संसार को प्राप्त करता है निरव भोग संसारती सांख्य में कहा वो निराश रहता नहीं और ये संसार को प्राप्त करता ही रहता है और बाद में सम्यक ज्ञान निमित्ता संसार मोक्ष कब होगा जब सम्यक ज्ञान होगा तब होता है जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार मोक्ष नहीं होगा तब तक ये ले करके चलता रहे। वो शरीर में रहना ही उसका स्वरूप है वो परमात्मा में लीन होने के बाद कहने पर भी वो नहीं मानना चाहिए योनि मनये प्रबद्यन दे शरीरत्व देखि नहा स्थान्यु संयम भी यथा कर्म यथाश्रुत ये श्रुति कहती है इत्यादि संसार के उपदेश संसार का उपदेश दिया जैसा कर्म किया जैसा श्रुत है जैसा अध्ययन किया जैसा उपासना किया उसी के अनुसार यथा कर्म यदा श्रुत उसका प्रबध्यन दे शरीर ये देही जो है ना, इस शरीर को त्याग करके अन्य शरीरांतर को प्राप्त करता है और कोई तो स्थाणुमन अनुसमय नहीं इसके तृतीय पंथा है वो तो स्थाणु को प्राप्त करता है ये घास घूस आदि बन जाता है स्थाणु मन घास आदि वो भी बन जाता है स्थिर हो जाता है पर्वत वृक्ष आदि सब बन जाते हैं तो ये बन करके वो कर्म के अनुसार फल भोगेगा इसका क्या मतलब हुआ अब वहां जाके परमात्मा में लीन हो गया इसने तो कर्म किया है पेड़ बनने का अब पेड़ बनना कैसा होगा पेड़ बनेगा नहीं फिर कोई शरीर मिलेगा नहीं फिर मुश्किल हो जाएगा और सारे जाके समाप्त हो जाएंगे फिर आगे सृष्टि कैसे करेगी तो जो सृष्टि के अंत में सभी परमात्मा में लीन हो गया और वो परमानेंट लीन हो गया तो उसके बाद तो आगे सृट्टि तो कहां से करेंगी फिर बीच नहीं बचेगा इसीलिए ऐसा नहीं कर ऐसे करने पर सृष्टि एक ही में बंद हो जाती है ऐसा नहीं होता है वो तो कुछ धर्मावलंबी ऐसा मानते हैं एक ही बार बोलता है वो तो अभी है, है फिर गया तो गया फिर वापस वैसा आने का नहीं ऐसा नहीं होता है। वो वापस आता है। अन्यथा ही सर्व प्रयाण समय अब देखिए भाषिकर कैसे सुंदर ढंग से बताते कि यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा जैसे अभी हमने कहा सर्व प्रयाण समय एवं मरते समय ही उपाधि प्रत्यस्तमयात ये शरीर आदि उपाधियों का प्रत्यस्तमय हो जाने से अत्यंतम ब्रह्म संपद्येदा पूर्ण रूप से ब्रह्म को प्राप्त करने लगेगा ये प्रसंग आ जाएगा इसको नहीं माना जा सकता hmm. तत्र विधिशास्त्र अनर्थकम से विद्याशास्त्र और फिर तो यह विधिशास्त्र विद्याशास्त्र सब अनर्थक हो जाए इसका कोई प्रयोजन ही नहीं यहां जो होना है होना है उसके बाद कुछ नहीं होना तो फिर विद्याशास्त्र विधिशास्त्र सब व्यर्थ हो जाएगा और क्या है कि हमारे यहां बंधन और मोक्ष का क्या कैसी व्यवस्था है मिथ्या ज्ञान निमित्त बंधो ये हमने कहा मिथ्या ज्ञान निमित्तक बंधन है सारे वादियों ने माना मिथ्या ज्ञान निमित्तक बंधन है अब वो बंधन को आपने लय से ही मुक्त करा दिया विद्या विद्या कुछ नहीं प्राप्त की उसने ना वेदांत का अध्ययन किया तत्वों में से सुना कुछ नहीं किया तपस्या नहीं की साधना नहीं की कुछ नहीं किया वो तो मृत्यु काल को मृत्यु को प्राप्त हो गया स्वाभाविक मृत्यु तो प्राप्त होना ही है हो गया तो बंधन से मुक्त हो गया परमात्मा भी चले गया तो फिर हमारा मिथ्या ज्ञान कहने का क्या मतलब वो मिथ्या ज्ञान को तो निवृत्त किया ही नहीं ना वो तो जन्म के समय में तो भोग भोग रहा था उल्टा पुलटा करके सब जो है आजकल बहुत चलता है गोलमाल करके पैसा कमाते हैं कुछ ना कुछ करके वो भोग भोग रहा था और उसके बाद मर गया और परमात्मा में आपने फ्री में परमात्मा में भेज दिया नहीं होगा मिथ्या ज्ञान का कोई अर्थ नहीं साधन का कोई अर्थ नहीं सब व्यर्थ हो जाएगा इसीलिए ये परस्याम देवतायाम कहने पर भी इसका कुछ अर्थ संकुचित करना पड़ेगा कुछ विशेष अर्थ करना पड़ेगा क्योंकि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति तो न सम्यक ज्ञान आधे मिश्रम सिद्धुमरघ मिथ्या ज्ञान का नाश तो सम्यक ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता ज्ञान और अज्ञान का संबंध यह है ज्ञान आने पर अज्ञान नष्ट होता है ज्ञान प्रकट नहीं होगा तो अज्ञान काम करता है जैसा ज्ञान आ जाए वैसा अज्ञान चले जाता तो ऐसा ही ये दोनों के संबंध है तो अज्ञान को जाने के लिए ज्ञान लाना पड़ेगा तभी होगा तस्मात तब तो क्या निश्चय करना अब ये परसदाय लय तो कर दिया आपने बोला ये परस्याम ये परमात्मा असली नहीं है ये कहना हुआ ना बोलते परमात्मा असली नहीं है ये बात नहीं परमात्मा तो असली है लेकिन वो परमात्मा में इस समय जो लय करने जा रहा है वो परमात्मा में ले करने योग्य नहीं है उसका जो है एक आवरण है उसका जो है एक पोथली बांधी हुई है जो प्लास्टिक कवर में बांधा हुआ और जैसा अभी पानी को आप प्लास्टिक कवर में बांध करके प्लास्टिक बोतल में किसी में बांध करके समुद्र में डूबाएंगे तो क्या होगा समुद्र में तो डूब जाएगा लेकिन वो पानी का बोटल का पानी अलग ही रहेगा वो समुद्र में एक नहीं होता एक जैसा होता है ऐसा ही ये जो अभी मर रहा है या में जा रहा है उसका एक कवर है वो कवर क्या है या विद्या अस्मिता रागत देश आदि आवरण जो है आवरण सब है और इसी को लेके वो लिंग शरीर बनाया हुआ लिंग शरीर से उन्होंने एक बोतल बना रखा है वो बोतल के अंदर सारा माल डाला हुआ है और फिर जाके परमात्मा में लीन होता है लेकिन वो बॉटल सहित वापस आ जाता वापस आ जाता ऐसा ऐसा ही होता है इसलिए वो डूब जाता है डूब जाने के बाद आ जाओ क्या बोला वो लून लीन ही कहना पड़ेगा वो लेकिन ऐसा लीन है इस प्रकार सा लीन हो जाना मतलब डूब जाना होता है उसमें एक होकर के वापस आ यही बोल रहे तस्मात इसीलिए एक कर्म कर्म फल सब रखना पड़ेगा अच्छा दूसरी बात क्या है कि आप जब इस समय शरीर में है तब भी परमात्मा नहीं है ना परमात्मा से अन्यथा तक तो हुआ ही नहीं तो अब जैसा आप परमात्मा से अलग रहते हो उसी प्रकार वहां भी अलग रहते बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं जैसा अभी अलग तो मानते हैं ना पक्का है तो परमात्मा से हम अलग है ना अभी नहीं है। नहीं है, है।, है तो है तो तभी तो कर रहा है ये सब फिर तो नहीं है तो क्यों करता है सब। है इसलिए तो कर रहा तो सब कुछ हो रहा है कर रहा है और कर्म बल करने के चिंतन कर रहा है आगे पीछे का चल रहा है और बीमार हो रहा है दवाई खा रहा है सारे कुछ हो रहा है तो परमात्मा से अलग ही है अपने को मानता इसीलिए ऐसा जैसा अभी इधर है वैसा आप लिंग शरीर में भाषिकर तो भी रहेगा तस्मा तत्प्रकृत भाष्यकर कैसे शब्द प्रयोग करते देखिए वो यद्यपि परमात्मा कारण है उसका निराकरण नहीं किया क्योंकि पूर्ववादी ने यही हेतु लगाया कि परमात्मा कारण है आपने पहले कहा कारण में लय होने से वास्तविक लय स्वरूपलय होता है और अन्य में लय होने से वृत्तिलय होता है यह व्यवस्था आपने बनाई थी तीन चार अधिकरण में यद्यपि वो ठीक है लेकिन यहां कुछ विशेष यहां तो परमात्मा सबका कारण है कारण होने पर भी तत्प्रगृत भी परमात्मा प्रगृति को होने पर भी ये तेज आदि का सबका जो है ना सुषुप्ति प्रलयवत सुषुप्ति प्रलय जैसा होता है जैसा नित्य प्रलय होता है ये नित्य प्रलय में क्या है आप सो जाते हैं जगते हैं सो जाते हैं जगते है, कितने समय से चल जितने साल से आप जीना शुरू कर दिया उतने साल से गर्भावस्था में भी तो ये कर रहा था तो वहां से बाहर आ गया तो वहां से फिर रोज जो है सो रहे जग रहे सो रहे जग जगह निरंतर चल रहा है और सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है जैसा यहां है वैसा ही सुषिप्त प्रलय के समान ही बीज भाव अवशेष एव ऐसा सत्सपत्ति बीज को लेकर के बीज क्या है अविद्या काम कर्म यहां बीज है या विद्या काम कर्म पूर्व प्रज्ञा जो बीज है उस बीज को लेकर के ही उसका अवशेष रखकर उसको नष्ट नहीं किया वो अवशेष लेकर के जैसा आप सुषुप्ती में जाते हो वैसा ही यहां से मृत्यु के बाद भी वहां चले जाते हो और वहां दूसरे एक शरीर में जगते हो इतना अंदर है इस शरीर से जाएगा और दूसरे शरीर में जगेगा सुषुप्ति में इस शरीर से जाता है और उसी शरीर में जगता इसलिए प्राण बंधन होता इतना फर्क है बाकी कोई फर्क नहीं मृत्यु और सुषुभ्ती में कोई अंतर नहीं यही अंतर है कि वहां तो वहां से फिर वापस नहीं आएगा क्योंकि वहां जब चला जाता है तो प्राण भी साथ में चला जाता है यहां सुषुप्ति में तो प्राण रहता है प्राण यहां काम करते रहता है शरीर को रक्षा करके रखता है जीवित रखता है। तो इसलिए आप जाके परमात्मा में विश्राम करके वापस आते समय भी वो प्राण जो है शरीर को वापस दे देता चलो भाई ले लो आगे करो करके बोलते वापस दे देता और वहां तो प्राण भी आपके साथ यात्रा में निकल जाता है तो वापस नहीं आता प्राण एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आता फिर वो दूसरा निश्चय करके चला गया फिर वो निकल जाता तो ये कब जाएगा शरीर में से अलग शरीर को प्राप्त करने से किंतु क्या लेके जाएगा वो बीज अवशेष लेके जाएगा अपने सारे बीज जो अभिमान है ये सब के जो कर्म है सारा लेके अपने आइडेंटिटी के साथ नाम रूप सब लेकर के जाएगा लेकर के वहां फिर सत्सम्पत्ति करता है बाद में वापस आता है इसलिए इसको लेकर के आ, यहां चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है वो वापस आएगा वो पूर्ण लय को प्राप्त कर ही नहीं सकता ऐसा कहा पूर्णमत पूर्णमदर्णमुदश्य पूर्णमादाय पौर्णमाद पूर्णमेवशिष्य शांते शांते शां।